को सांकर भाष्यार्थ वृदारण्यकोनिषदभाष्या अद्याय तीन ब्राह्मणतीन पिछेष्य न्या मोक्ष कल्येतर्व कर्मण सर्वल न कर्म फल व्यतिरेक फल कलना पिशिष्ट मोक्षः स चेष्टो वेद विद स एव कल्पित पारिशेष न्याय से मोक्ष को ही नित्य कर्मों का फल मानना चाहिए ऐसा कहें तो तात्पर्य है कि सब कुछ समस्त कर्मों का ही फल है नित्य कर्मों के सिवा अन्य जितने कर्म हैं, उनके फलों से भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जो नित्य कर्मों के फल रूप से कल्पना किए जाने योग्य हो ऐसा तो केवल मोक्ष ही अवशिष्ट रहता है अतः वेद वेदताओं को वही उसका फल इष्ट है इसलिए उसी की उसके फल रूप से कल्पना करनी चाहिए यदि ऐसा माने तो न कर्मफल व्यक्ति नाम अन्यत परिशेष न्याय नुपत्ति है न ही पुरुषेच्छा विषयाना कर्मफलानाम नाम केनचित एवत्व कैसे असर्वज्ञे नवधतना अनियत देश कालवाषेच्छा विषय फल प्रयुक्तवाद प्रतिपाणी चे चेक्षा वैचित्रद फ्य सिद्धि तदान्त चाशक्त्यताव पुरुषा अज्ञाते चाधन फलैताबत् कथम मोक्षा से परिशेष सिद्धि सिद्धांति यह ठीक नहीं है क्योंकि कर्मफल की व्यक्तियां तो अनंत है इसलिए उनमें पारिशेष्य न्याय लगाना उचित नहीं है पुरुष की इच्छा के विषय भूत कर फलों की यत्ता का किसी भी असर्वज्ञ जीव ने निश्चय नहीं किया क्योंकि उनके साधन अथवा पुरुष की इच्छाओं के देश काल और निमित्त नियत नहीं है कारण वे पुरुष की इच्छा के विषय और उनके साधन पुरुष के इष्ट फलों द्वारा प्रेरित है अतः प्रत्येक प्राणी की इच्छाओं में विचित्रता रहने के कारण उनसे साधन और फलों की अनंतता की भी सिद्धि होती है उनकी अनंतता होने के कारण पुरुषों को उनकी इयत्ता का ज्ञान होना असंभव है तथा साधन और फलों की इयत्ता का ज्ञान न होने पर मोक्ष की परिशेषता कैसे सिद्ध हो सकती है कर्म फल जाति पारिशेषमिति चेत सत्यपि इच्छा विषयानाम तत्साधनाम जानंत्ये कर्मफल जातिव नाम सर्वेश तुय मोक्षकर्म फल्वाद परिशिष्ट सै तस्मा परिशेषा सए इति चेत् पूर्वपक्ष कर्मफलों की जाति की परिशेषता तो सिद्ध हो ही सकती है इच्छा के विषय और उनके साधन अनंत होने पर भी उन सब में कर्मफल जातित्व तो समान ही है किंतु मोक्षकर्म फल है नहीं अतः वही अवशिष्ट होना चाहिए इसलिए परिशेषतः उसी को नित्य कर्मों का फल कल्पना करना उचित है यदि ऐसा माने तो न तस्या नित्य कर्म भूगम्य फलगम्य ग्य कर्म फल समान जातीय तोपत्ते परिशेषानुपत्ति तस्मा अन्यथापत्ते सुतार्थापत्ति उत्पत्याप्ति विकार संस्काराण अन्यतम अभी नित्याम कर्म नाम फलम उपपद्यत इतिणा सुतार्थापत्ति सिद्धांति ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मों का फल माना जाएगा तो उसमें भी कर्म फल से सजातीयता की उपपत्ति होने से परिशेष की उपपत्ति नहीं हो सकेगी इससे भिन्न प्रकार से भी नित्य कर्मों के फल की हो हो सकती है, है। इसलिए वही यह छीन हो जाती तात्पर्य है कि उत्पत्ति आपती विकार और संस्कारों में से कोई भी नित्य कर्मों का फल हो सकता है इसलिए उन्हीं में यह सुतार्थापत्ति क्षीण हो जाती है चतुर्णाम अन्यतम एवं मोक्ष पूरप यदि ऐसा माने कि मोक्ष भी इन चारों में से ही कोई एक है तो नावदुत्वा अतएवा विकार्य संस्कार्यात एवा साधनद्रव्यात्मक साधनात्मक हि द्रव्य संस्क्रीय से यथा पात्रोक्षण न च संस्क्रीय संस्कार वा युपादिवत नाप्योपि आत्म परिशेषाद्यप्योपी सिद्धांती नहीं वह नृत्य है इसलिए उत्पाद्य नहीं हो सकता और इसी कारण विकार भी नहीं हो सकता और इसी कारण से तथा साधनात्मक द्रव्य न होने से संस्कार भी नहीं हो सकता क्योंकि संस्कार साधनात्मक द्रव्य का ही होता है जैसे प्रोक्षणादि से पात्र और घृत आदि मोक्ष न तो संस्कृत किया संस्कृत किया जाने वाला है और न युपादि के समान संस्कार द्वारा निष्पन्न होने वाला है परिशेषतः आप्य हो सकता है सो तो आत्मा का स्वभाव और एकमात्र होने के कारण आप्य भी नहीं है इतर कर्मभिर्वैलक्षण्यान नित्याम कर्मणाम तत्फलेना विलक्षण भवितव्यमित चेत पूर्वक किंतु नित्य कर्म अन्य कर्मों से विलक्षण है इसलिए उनका फल भी विलक्षण ही होना चाहिए न कर्मत्वसा फलम कस्मात्ल नवती तरकर्म फल सिद्धांति नहीं कर्मत्व में तो वे समान लक्षण वाले हैं फिर उसका फल भी अन्य कर्मफलों के समान लक्षणों वाला ही क्यों न होगा निमित्त व लक्षण्यादिति चेत पूर्वपक्ष यदि कहे कर्मों से निमित्त में विलक्षणता होने के कारण तो फल में विलक्षणता होनी ही चाहिए तो न क्षावि सामनवादा गृहदाद निमित्ते क्षावत्यादिष्टि यहाँ स्कन्ने स्कन् जुहोतीद निमित्तेकर्मसु न मोक्ष फल कलते तेस्ान नैमित्त देवनादी श्रवण तथा नित्य नाम निना फल आलोक सर्वदर्शन साधन उलूकाद आलोकन रूप लूक लूकादी चुषो वैलक्षण तरहचक्षुर्भ नर्षादीषयत्व पर रहादिवृष्टवाद सुदूरम अभी गृषम सामर्थ्य तथा कश्चित विशेष कल सिद्धांति नहीं क्योंकि छामवती आदि इष्टियों से इनकी समानता है जिस प्रकार गृह दाहिवित होने पर छामवती आदि इष्टियों का विधान है और जैसे भिन्ने जुहोती स्कने जुहोती इत्यादि विधियों में भेदन और स्कंदन के प्रायश्चित्त रूप से किए हुए नैमित्तिक कर्मों का फल मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता क्योंकि में भी उनके समान ही है कारण श्रुति जीवनादि निमित्त से इनका विधान करती है इसी प्रकार नित्य कर्मों का फल भी मोक्ष नहीं हो सकता प्रकाश सबके लिए रूप दर्शन का साधन है तथापि उल्लू आदि को प्रकाश से रूप की उपलब्धि नहीं होती इस प्रकार उल्लू की दृष्टि में अन्य जीवों की दृष्टि से विलक्षणता होने के से भी उसका विषय रसादी नहीं कल्पना किया जाता क्योंकि रसादी विषयों में नेत्र का सामर्थ्य नहीं देखा जाता बहुत दूर जाकर भी जिस विषय में जिसका सामर्थ्य देखा जाता है उसी में कुछ विशेष की कल्पना करनी चाहिए सर्वथा विपरीत कल्पना करनी उचित नहीं है यत पुनरुक्तम विद्या मंत्र शर्कर आदि संयुक्त विशद्यादि वन कार्यार इति आरभ्यता विशिष्ट कार्य तदिष्टवाद्विरोध निरभिंदेह कर्मण विद्या संयुक्त विशिष्टकार्यारार्भे न कश्चित् कचिद विरोध दमयाजिरात्माजिनो विशेष्रवणत देयाजिन श्रेयानाजी जदेव विद्या करोति इत्यादि और ऐसा जो कहा कि विद्या मंत्र एवं युक्त विष और दधि आदि के कर्म किसी अन्य कार्य का आरंभ करते हैं, तो वे भले ही किसी विशिष्ट कार्य का आरंभ करे वह इष्ट होने के कारण उससे हमारा कोई विरोध नहीं है फलाशार रहित विद्या संयुक्त कर्म के विशिष्ट कार्यांतर आरंभ करने में हमारा कोई विरोध नहीं है क्योंकि देवजानी से आत्मजाजी श्रेष्ठ है तथा जो भी विद्या से करता है वह बलवत्तर होता है इत्यादि वाक्यों में देवजाजी और आत्मयाजियों में आत्मजाजी विशेष आत्म सुना गया है यस्तु परमात्मा दर्शन विषय मनोनोक्त आत्मजाजी शब्द है समम पशन्नात्मयाजी आत्मजाजी भवति पश्नात्त्मयाजी अथवा आत्मजाजी भूतपूर्वगत आत्मयाजी आत्म संस्कारा नि कर्मा कौती इदमेना संस्कृत तथा गाभर होमै इदी प्रकरण कार्यक्रन संस्कारा न्या कर्मण दर्शयति संस्कृत च आत्मजाजी तम भी दृम सो वम दर्शनम् उत्पद्यते समं पश्य स्वाराज्यम अगछती आत्मजाजी शुभपूर्वगत प्रयुज्य ज्ञानयुक्ता कर्मण ज्ञानोत्पत्ति साधन प्रदर्शनाथ मनुजी जी ने समम पश्चन्नात्मयाजी इत्यादि वाक्यों में आत्मयाजी शब्द का परमात्म दर्शन के विषय में प्रयोग किया है उसका तात्पर्य तो यह है कि समस्त भूतों में सम दृष्टि रखने वाला आत्मयाजी है अथवा वहां भूत पूर्व गति से इसका प्रयोग हो सकता है इसके द्वारा मेरा यह अंग संस्कारयुक्त होता है इस त्रुति के अनुसार आत्मयाजी आत्मा के संस्कार के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता है तथा गर्भ संबंधी होमो से विजगत पाप निवृत्त होते हैं इत्यादि प्रकरण में भी नित्य कर्मों का प्रयोजन देहेंद्रीय संघात का संस्कार दिखलाया गया है जो आत्मयाजी उन कर्मों से संस्कृत हो गया है वही समदर्शन में समर्थ होता है उसको ही इस जन्म में या जन्मांतर में सम आत्मदर्शन होना संभव है इसका अर्थ यह है कि समदर्शन करने वाला पुरुष स्वराज्य प्राप्त कर लेता है यहाँ आत्मयाजी शब्द का प्रयोग तो ज्ञानयुक्त कर्मों को ज्ञानोत्पत्ति की साधनता प्रदर्शित करने के लिए भूतपूर्व गति से किया जाता है किंचान्यत ब्रह्मा जो धर्मो महान व्यक्तमें च उत्तम सात्विकी मेता गतिमाहुर्मनीषिणा व्यतिरेक भूताप्यय दर्शयती भूतान्यप्येती पंच वै भूतान्येती पाठं ये कुरानी तेद विषय अदोषः इसके सिवा दूसरी बात यह भी कही है कि ब्रह्मा विश्वस्रष्टा प्रजापति धर्म महत्व और अव्यक्त इन्हें विचारवान पुरुष उत्तम सात्विक की गति बतलाते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान युक्त नित्य कर्मों का फल संसार ही है अवश्य ही है वह सात्विक तथा पांच भूतों में लीन हो जाता है या स्मृति देव साष्टी से भूतों में लय होने को पृथक दिखलाती है इष्ट देव के समान ऐश्वर्य प्राप्ति साष्टी भूतों में लय होने को पृथक दिखलाती है जो लोग जो लोग यहाँ भूतान्यप्येती के स्थान में भूतान्येती भूतों को पार कर जाता है ऐसा पाठ करते हैं उनकी बुद्धि ही देव के विषय में संकुचित है अतः उनका कोई दोष नहीं है न चाथवादत्व्याय ब्रह्मांत कर्म विपाकार्थस्य, से त्यतिम्ञाथ से च कर्मकांडोप निषद्याम तुल्यार सत्व तुल्यदर्शनाथ विहिता करण प्रतिसिद्ध प्रतिषिध कर्मणाम स्थावर सुकरादि फल दर्शनात्न्ता सेशनाथ दर्शनात च ब्रह्म लोक पर्यत कर्म जिसका विषय है तथा उससे भिन्न जो आत्मज्ञान है वह जिसका प्रयोजन है ऐसे इस अध्याय को अर्थवाद भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कर्मकांड और उपनिषद इन दोनों से इसकी समानता देखी जाती है तथा विहित कर्मों के न करने और प्रतिसिद्धों के करने का फल स्थावर एवं श्वान शुक्र योनियों की प्राप्ति देखा जाता है और उन्हें वमन भक्षण करने वाले आदि प्रेत होते भी देखा जाता है न ना च्रुति स्मृति विहित प्रति प्रति न व्यतिरेके वा व प्रति सिद्धा व कर्माणी क्यंतुम शक्य मकानुष्ठा प्रेतस्व सूकस्थबरादी न प्रत्यक्षाभ्याप्य चैषा कर्मफल कचिद अभ्युपगम्यते तत्माद् तस्मा कर्ण प्रतिद्धसेवा यथते कर्म विषाखा प्रेततिबरादय तथोत्कृष्टे स्वपि ब्रह्मातेसु कर्म विपाक वेदित तस्मा स आत्मनो वपा मुदखतत सो रोदित इत्यादि वर्णा भूताद श्रुति स्मृति द्वारा जो विहित एवं कर्म है उनके सिवा दूसरे विहित अथवा कर्मों का किसी को भी ज्ञान नहीं हो सकता जिनके न करने और करने से प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा प्रेत स्वान शुकर एवं स्थावरादि कर्म फल प्राप्त होते हैं उनके कर्म फलों की कोई कल्पना ही कर लेता हो ऐसी बात नहीं है अतः जिस प्रकार विहित कर्मों के न करने और प्रतिसिद्धों के करने के ये प्रेत तिरक एवं स्थावरादि कर्म फल हैं उसी प्रकार ब्रह्मा पर्यंत उत्कृष्ट पदों को भी कर्मफल ही समझना चाहिए अतः स आत्मनो वपा मुद खिदत सो इत्यादि प्रकरणों के समान इस अध्याय की अभूता नहीं है त्यूताथवाद मूदि चेत न चेतावता अस न्याय से भवति न चास्मत्पक्षो वु न चा ब्रह्म विश्वसृज इत्यादीना काम्यकर्म फल शक्य वक्त दिवसाष्टीता फलसोक्तवादिधीना कर्मण सर्वेधास्वेधादीना च ब्रह्म फलानि यदि कहो कि इन प्रकरणों में भी अभूतार्थवादता नहीं माननी चाहिए तो ऐसा ही सही किंतु इतने ही से इस न्याय का बात नहीं होता और न हमारा पक्ष ही दूषित होता है ब्रह्मा इत्यादि को काम कर्मों का फल भी नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि उन काम कर्मों का फल तो देव देवशाशिता बतलाया गया है अतः ये ब्रह्मत्वादि फलाकांक्षा सहित नित्य कर्मों के और सर्वमेध अश्वेधा यों के फल हैं पुनर्नित्यानि यन निरभिन्ध्यात्म संस्कार तानि ब्रम्मीय क्रियते तनुः तेसाम तनुति स्मरण तराधुपकारकोक्ष साधना कर्माती न विुते यहा चाम पृष्ठे जनका समाप्त व क्षाम कि यह शरीर ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्यमृति से प्रमाणित होता है और मोक्षों के समीप से उपकारक होने के कारण वे कर्म मोक्ष के भी साधन होते हैं इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है यह किस प्रकार मोक्ष का साधन है यह बात हम छठे अर्थात इस उपनिषद के चौथे अध्याय में जनक आख्यायि की समाप्ति में कहेंगे यतो यो विसद्यादीवतुक्त विषयत्वाद् विषयवादिरोध यस्तु अत्यंत शब्दगम्यो तत्र वाक्यस्य भावे तदर्थ प्रतिपादकस्य न शक्य कल्पयुम विशद्यादि साधन साधर्म्यम ऊपर जो विष और दधि आदि के समान ऐसा कहा है सोवे मंत्र एवं सर्करादि युक्त विष और दधि आदि तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के विषय हैं इसलिए उनके विषय से वैसा कहने में कोई विरोध नहीं है परंतु जो विषय सर्वथा शब्द से ही जाना जा सकता है उसके विषय में उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला कोई वाक्य न होने के कारण उनका विश एवं दधि आदि से साधर्म नहीं कल्पना किया जा सकता न प्रमाणातर विरुद्ध विषय श्रुते यथा कलप्य शीत क्लेदयती श्रुते वाक्यस्य प्रमाणांतरस्य वाक्य यथा आभासव यहाँति तलमलन मंतरिक्षम बलाना यत्यक्ष अभी तद विषय प्रमाणातर से यथार्थत्श्चित निश्चिता बाल प्रत्यक्षम आभासी बवती और जो विषय प्रमाणांतर से विरुद्ध है उसमें सुति प्रमाण की कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसे कोई कहे कि अग्नि शीतल होता है और भिगो देता है यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है इसलिए यदि ऐसा वाक्य हो तो वह प्रमाण नहीं माना जा सकता वाक्य का वैसा अर्थ यदि श्रुति सम्मत हो तो अन्य प्रमाण प्रमाणाभास हो जाते हैं जैसे मूर्खों को यह प्रत्यक्ष होता है कि खद्योद अग्नि है अंतरिक्ष का तल मलिन होता है तथापि उनके विषय में यथार्थता का प्रमाणांतर से निश्चय हो जाने पर वह व द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ निश्चित अर्थ भी मिथ्या हो जाता है तस्मा वेद प्राण्य चारा तदर्थे सति वाक्यस्य तत्वा तथा सै न तो पुरुषमतिकौशल न ही पुरुषमतिकौशला सविताूप न प्रकाशती तदा वाक्यानि अपि न्यों तस्मा मोक्षाथा कर्माणि की सिद्धम् अतः कर्मफलाना संसारदर्शनाय ब्राह्मण आरभ्य अतः वेद के प्रमाण का सर्वदा व्यविचार अव्यविचार होने के कारण उसका वैसा तात्पर्य होने पर ही वाक्य की यथार्थता होती है केवल मनुष्य की बुद्धि का कौशल ही वाक्यार्थ का निर्णय नहीं कर सकता तात्पर्य यह है कि उपक्रम और उपसंहार आदि लिंगों से जिस वाक्य का जैसा तात्पर्य होता है वही प्रमाणभूत माना जाता है केवल बुद्ध कौशल से कल्पना किया हुआ अर्थ प्रमाणिक नहीं होता पुरुष की बुद्धि के कौशल से ही यसिद्ध नहीं हो सकता कि प्रकाश नहीं करता इसी प्रकार वेद वाक्यों का भी विभिन्न बुद्धियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ नहीं किया जा सकता अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्मों का फल मोक्ष नहीं है अतः कर्म फलों का संसारत्व प्रदर्शित करने के लिए ही यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है